बहुत समय पहले की बात है जहाँ पहाड़ बादलों को छूते थे और पेड़ों की फुंगियों पर तारे झील मिलाते थे वहां एक झील थी जो चांद की तरह गोल थी लोग उसे चांद झील कहते थे ये झील आधी रात को ही चमकती थी और कहा जाता था कि यह किसी एक गुप्त इच्छा को पूरा कर सकती है पर केवल उसी की जो खामोश सपनों पर यकीन करता हो एक पुराने बरगद के पेड़ के खोखले में रहता था लूमो एक छोटा सा जुगनू जो चमक नहीं सकता था हर रात वह अपने दोस्तों को आकाश में टिमटिमाते हुए देखता और खुद पत्तों के पीछे छिप जाता एक रात एक गिरता हुआ तारा तारा उसके पेड़ के पास आकर गिरा वह अपनी राह खो चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था लूमो धीरे धीरे उस तारा के पास गया वह उसके पास जाने से डर रहा था एल फिर भी उसने हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा एल पर तारा को कुछ भी याद नहीं था एल लूमो ने फिर उसकी मदद करने का सोचा शायद चाँद झील हमें जवाब दे लूमो ने धीरे से कहा और उनकी यात्रा शुरू हुई उन्होंने पार की फुसफुसाती जंगल गूंजती गुफाएं और धुंध से भरी पहाड़ियां रास्ते में वे मिले उल्लू और नाग जैसे जीवों से हर पड़ाव पर उन्हें अपने डर का सामना करना पड़ा लूमो डरा हुआ था और तारा को भी कुछ याद नहीं आ रहा था लेकिन हर बार उनकी दोस्ती गहराती गई उन्हें समझ आया कि चमक सिर्फ रोशनी से नहीं आती वो दिल से आती है आखिरकार पूर्णिमा की रात वे चांद झील पर पहुंचे झील चांदी की तरह चमक रही थी तारा ने अपना हाथ पानी में रखा लेकिन कुछ नहीं हुआ उदास होकर उसने कहा शायद अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं बची तभी लूमो जो अब थोड़ा चमक रहा था झील के ऊपर उड़ते हुए बोला मेरी एक ख्वाहिश है मैं चाहता हूँ कि तारा को उसकी रोशनी वापस मिल जाए और उसे सब कुछ याद आ जाएल झील में लहरें उठीन और फिर शांति छा गई ठंडी हवा बहने लगी और तारा धीरे धीरे फिर से चमकने लगी उसे याद आया कि उसकी ख्वाहिश थी कोई ऐसा साथी मिले जो उसे तारा नहीं दोस्त समझे चांदनी में नहाकर दोनों दोस्त झील के किनारे बैठे रहे लूमो की चमक अब एक सुनहरी लॉ जैसी थी झील की धीमी फुसफुसाहट आई धन्यवाद विश्वास करने के लिए उस दिन के बाद से एक जुगनू और एक तारा साथ साथ आकाश में उड़ते हैं कहानियों और सपनों में सिखाते हैं कि असली रोशनी हमारे दिल में होती है कहानी से शिक्षा असली रोशनी हमारे भीतर होती है छोटा से छोटा जीव भी साहस दयालुता और सच्ची दोस्ती से बड़ा चमत्कार कर सकता है बाहरी चमक से ज्यादा जरूरी है दिल की रोशनी